सोनी की तश्तरी एक वक्त का कहसा है कि सीरी नाम की जगह पर दो ताजी राय जो बर्तन घड़े और हाथ से बने ज़ेवर बेचते थे क्योंकि दोनों के पास बेचने के लिए एक ही तरह का माल था तो वो सोचने लगे कि कैसे वो एक ही गांव में एक ही तरह का सामान बेचकर अच्छा पैसा कमासकते हैं ओ सुंदर कैसे हम एक ही, ही च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 इस तरह महेश और सुंदर अपने अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़े और वो गांव वालों से गुहार लगाने लगे। पार्टन और घड़े, पार्टन और घड़े, सेवर खरीदो और उनमें खूबसूरत दिखो। कुछ ही फासले पर एक छोटी लड़की ने एक ताजीर को पुकारते हुए सुना, तो वो दौड़ी-दौड़ी अंदर गई अपनी दादी को ओ मेरी बच्ची काश मैं खरीद सकती पर हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है हम इसे कैसे खरीदेंगे आम... क्या हम वो भद्दी से तश्तरी बेच सकते हैं ब्रेसलेट खरीदने के लिए ओ ये चीज ये तो कालिक से ढकी हुई है कौन इसके बदले ब्रेसलेट देगा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 तुम्हें मुझे इसकी कीमत बतानी चाहिए, है ना? ठीक है, इसके होंगे चार सिक्के। मुझे वो दे दो और ब्रेसलेट खरीद लो। आह, चार सिक्के? आह, मुआवजा करना। हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है पर अगर आप अंदर तश्री लाएं तो मैं आपको इसका सौदा करने के लिए कोई चीज दे सकती हूँ। पर जरा जल्दी करना मुझे जाकर इन चीजों को उन लोगों को बेचना है जिनके पास खरीदने के लिए पैसे हैं घर की हालत बहुत नासुक थी दीवारें गिर रही थीं छत पर पैंबंद लगे थे छेदों को ढांकने के लिए और उस पूरी जगह चूहे दार रहे थे ये क्या ये लोग तो बहुत गरीब हैं हालांकि ये लोग मुझे ब मज़ूर, मेरे पास आपको देने के लिए बस ये काली लगी तश्तरी है। मेरी पोती को सचमुच वो ब्रेसलेट चाहिए। मेहरबानी करके इसे कबूल करिए। आ, ये काली भद्दी चीज इस पर कितनी गहरी काली जमी है। इसे रगड़ना होगा। उम्मीद है ये कम से कम तांबे की हो। जैसे ही महेश ने तश्तरी को रगड़ा, राख न ये एक सोने की तश्तरी थी। क्या हुआ? कुछ सुबहा है क्या? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? महेश बहुत लालची आदमी था। उसने अपने दिल में सोचा। ये खाली सोना है। इसकी कीमत सैकड़ो हजार होगी। मुझे खामोशी से चले जाना चाहिए। बाद में आऊँगा। उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि ये तश्तरी फिजूल है। और व हाँ, oh, मैं यह सोच रहा था कि तुम यह फिजूल की तश्तरी मुझे क्यों दोगी? इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओह, मैं हर्बानी करके ऐसा ना करे, इससे मेरी पोथी का दिल टूट जाएगा। क्या एक ब्रेसलेट के लिए आप कोई तजबिज नहीं बता सकते? एक ब्रेसलेट? मैं तुम्ह तुमने मेरा काफी वक्त जाया कर दिया। अब मुझे जाना होगा। वह बहुत योग्यता वाला आदमी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब महेश बाजार में गायब हो गया, सुंदर उसी जगह आया अपनी किस्मत आजमाने के लिए। बर्तन घड़े और सेवल, बर्तन घड़े और सेवल। कैसी हो छोटी लड़की? क्या तुम कुछ खरीदना चाहोगी?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 ठीक है मैं कोशिश करूंगा काली रात को रगड़ने की ये क्या ये एक सोने की दस्तरी है दुनिया महोदरमा मेरे पास जो भी है ये उससे कहीं ज्यादा कीमती है इसकी कीमत हजारों में है मेरे पास इसे खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं है ओह सचमुच मैं एक बूढ़ी औरत हूँ मुझे पैसों की समझ नहीं आती तुम � तुम इसे क्यों नहीं ले लेते और मेरी पोती को वो ब्रेसलेट दे देते? दे। एक ब्रेसलेट? आप इससे हजारों ब्रेसलेट से ज़्यादा खरीद सकती हैं। एक मिनट रुकिए। इसके बदले मैं आपको दे सकता हूँ सारे भरतन, सारे घड़े, सारे जेवर और सारे सिक्के जो मेरे पास हैं। पर मेहरबानी करके मुझे आठ सिक्के रख उसके पास अभी बहुत सारे मिट्टी के घड़े और बर्तन थे और उसकी पूती के पास थे बहुत से चमचमाते जेवरात उन्होंने खुशी खुशी हाथ हिलाकर सुंदर को अलविदा कहा सुंदर भी बहुत खुश था वो सोने की तश्तरी पाकर वो जान गया था कि उसकी जिंदगी अब बेहतरीन होने वाली है उसके करीब ही महेश था उसने भी ऐसा सोना मुझे मिलने वाला है मुझे यकीन है बूढ़ी औरत ने अब तक अपनी उम्मीद गवा दी होगी वो आसानी से मुझे सोने की तश्तरी मुफ्त में दे देगी ये होता है असली ताजीर <coughs> मुझे पता है तुम मेरा बाहर इंतजार कर रही होगी हम hmm. ओके okay. मैंने इरादा बदल लिया है मैं तुम जैसी छोटी लड़की को मायूस नहीं देख मैं खरीद लूँगा तुम्हारी सोनी की मेरा मतलब है वो काली भद्दी तश्तरी पर मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं दे सकता। कुछ सोचने दो। अब क्या सोच रहे हैं जनाब? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले ही अपने सोनी की तश्तरी एक धानिशमंद और ईमानदार ताजीर को बेच दी है। क्या? कहाँ? कैसे?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 उसके दिल में सुंदर के लिए नफरत भर गई। वो चिल्ला रहा था, पर सुंदर बहुत आगे पहुंच गया था। उसे एक लव्स भी सुनाई नहीं दिया। फौरन वापस आ जाओ, वो मेरा पैसा है। ओह ये तो महेश है, वो खुशी से कूद फांद रहा है। मुझे देखकर हाथ ला रहा है। मेरे साथ होगा उसे पता चल गया होगा। देखो तो म